वैदिक साहित्य से तात्पर्य उस विपुल साहित्य से है जिसमें वेद ब्राह्मण आरण्यक एवं उपनिषद शामिल हैं। वर्तमान समय में वैदिक साहित्य ही हिंदू धर्म के प्राचीनतम स्वरूप पर प्रकाश डालने वाला तथा विश्व का प्राचीनतम स्रोत है वैदिक साहित्य को श्रुति कहा जाता है क्योंकि सृष्टि नियम करता ब्रह्मां विराट पुरुष भगवान की वेद ध्वनि को सुनकर ही प्राप्त किया है अन्य ऋषियों ने भी इस साहित्य को श्रवण परंपरा से ही ग्रहण किया था तथा आगे की पीढ़ियों में भी ये श्रवण परंपरा द्वारा ही स्थानांतरित किए गए इस परंपरा को श्रुति परंपरा भी कहा जाता है तथा श्रुति परंपरा पर आधारित होने के कारण ही इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है